श्री श्रीरामकृष्णकमृत श्रीरामकृष्ण भक्तसह दक्षिण द्वितय परेद पूर्वक श्रीरामकृष्ण से प्रेमोन्मादूपदर्शनचरामकृष्ण अह कीदशी स्थितिदृतिगता प्रथम यदाईदृशो भाव सबूत तदात्रिंदिव कथम कत वक्त सर्वे प्रोचु उन्मादो जात इती। अद एव अतएव इमें विवाह व्यवस्थायासु उन्मादशाया प्रथम अचित भार्था ईदृशी भवि वश्यति वक्त भक्ष, भक्षते चं श्रूल अगछ त्र भूयसा सकीर्तन नफरस्था दिगंबर वंद्योपाध्या पिता चगत भूय संकर्तन क्वचि अचित किं सैनद माता मातः ग्रामस्य भूस्वामी यदि आदर कुरुते तदैतत्ति अवगछेय तेत समेत्य आलाप चक्रु पुर्व कथा, पूजा, कुमारी पूर्वकूज कुमारीपूजा चाममली दर्शन गड़ाख्यप्रा वाजवीयखोलदर्शन शिहोर गोपबाकोजन जानबाजारे च मथुरेण सह वा कीदशी स्थितिरासि स्वल्पत उदीपनमूत सुंदरीपूजा चतुर्दशव वर्षीया क्या साक्षा मेतिपश्यम सदक्षि प्रणाम अकवली द्रष्टुम गापश्यम सीता लक्ष्मण हनुमत विभीषण चला तद्रुपिण सर्वान्र्चि प्रवृत्ता कुमारी आनीय तदा पूजा मकरव अपश्यम साक्षा मातेति एकदा एक बकुलतले अपश्यं नीलवशना रमणी दंडाया गणिकेति झटिस्व सीताोदीपन ताम महिलाम व्यस्म कि आलोकयम साक्षा सीता लंकात प्राप्तो धारा राम सकाश गती गती बहुकाल बाह्यशून्य सन्धिस्थोभव भवितुम गढ़े भ्रम्छ बागोलक उत्पतिष्य बहुजन सद सहसा नयनपथम कश्चन कस्न आंग्लबाला वृक्षे दत्पृष्ट त्रिभंग सन दिंग नई श्रीकृष्ण भागवद्रेक सभव शिहड़े गोपबाला अभोजय तस्सु स्वल्पार अय्छ्यं साक्षा ब्रजगोपाल तम भोजना गृही भोक्त प्रवृत्भव प्रायश प्राकृतरहित आसम तृतीय कर्ता मथुरानाथ विश्वास जानबाजारस्थ गृह नीचे कतिपय दिवस अवासयत अपश्यं साक्षा मातुदासी सूवत अंतपुरमणय कथया कथे, कथे न लज्जते स्म यहां छुद्र बाल बांवा दृष्टि कोप्प न लज्जते आंदीसहित अहम महाजन दुईतर जामा सह श्राग्छं इद्मी स्वल्पे नित् उदीपन होती राखो राखालो जपन अस्फुटोच्चारण कुरते स्म दृष्टि ना धारियम अशेषत ईश्वरदीपनाफलोभव श्री प्रभु प्रकृतिभाकूप आरेभे पुनर्वद कीतन गायक कीर्तन गायिकाया अंगी स्मृता अदर्शय अनुरूपम सो वदम है कथम ज्ञात एवं ब्रवंश्री प्रभुर्भक्ता की कीर्तन गायिका शैली प्रादर्शय आसी कोप्पी हास संयु संयुँ नशक्नोत्